देवी भागवत चौथा स्कंध कारागार में भगवान श्री कृष्ण का अवतार व्यास जी कहते हैं नारद जी के आदेशानुसार पुत्र कंस ने जब देवकी के छह बच्चों को मार डाला और सातवां गर्भ गिर गया तब आठवें गर्भ की रक्षा करने के लिए अत्यंत सजग होकर वह प्रयत्न में लग गया इसी गर्भ से उत्पन्न हुआ बालक मेरा है उसके चित्त से यह चिंता क्षण भर भी दूर नहीं हो पाती थी उचित समय आने पर भगवान श्रीहरि वसदेव जी के अंदर प्रविष्ट होकर लीला से ही देवकी के गर्भ में विराजमान हो गए उसी समय भगवती योगमाया ने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के विचार से इच्छा इच्छानुसार यशोदा के गर्भ में प्रवेश किया गोकुल में रोहिणी जी थी उनके गर्भ से बलराम जी प्रकट हो चुके थे कारण कंस के भय से उद्विग्न होकर वसुदेव जी की वे प्रेयसी भारिया रोहिणी उस समय गोकुल में में कर कर कर रही थी। ने देव देवकी को कारागार बंद दिया। उसकी रखवाली करने के लिए बहुत से सेवक नियुक्त अपनी धर्म पत्नी पर बसदेव जी का अनुपम प्रेम था प्रेम के सूत्र में बंद कर वे भी स्त्री के साथ कैद में पड़े थे प्रत्येक जन्म की चिंता उनके मन में खटक रही थी जब देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए भगवान विष्णु देवकी के गर्भ में पधारे तब समस्त देवताओं ने आकर उनकी स्तुति की। क्रमशः गर्भ की अवधि पूर्ण हो गई दसवा महीना शुभ श्रावण पड़ा था उसके कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र का प्रवेश हो गया था उस समय कंस के मन में अत्यंत घबराहट उत्पन्न हो गई थी संपूर्ण दानवों से उसने कहा तुम लोगों को अब पूरी तत्परता के साथ देवकी की रखवाली करनी चाहिए क्योंकि उसके आठवें गर्भ से ही मेरा शत्रु उत्पन्न होने वाला है वही बालक मेरा काल है अतः भली भांति प्रयत्न करके रखवाली में सावधान रहना परम आवश्यक है दैत्यों इस बालक का वध करने के पश्चात ही मैं अपने भवन में सुख की नींद छूँगा सभी वीर दानों तलवार भाला और धनुष हाथ में लेकर डटे रहे कभी भी नींद अथवा आलस्य न आने पाए सभी स्थानों में दृष्टि दौड़ाते रहे व्यास जी कहते हैं इस प्रकार दानवों को आज्ञा देकर कंस तुरंत अपने महल में चला गया उसका शरीर दुर्बल हो गया था भय के कारण उसकी घबराहट की सीमा न थी महल में भी उसे शांति नहीं मिली इधर आधी रात का समय हो गया था देवकी ने वसुदेव जी से कहा महाराज मेरा प्रसव काल आ गया इस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पर बहुत से भयंकर रक्षक हैं पूर्व समय में मुझसे नंद रानी की बात हुई थी उन्होंने कहा था मानिनी तुम तो अपने पुत्र को मेरे घर भेज देना यह निश्चय जानो मैं भली भांति उसे पाल पोस दूंगी कंस के मन में विश्वास हो जाए कि यह तुम्हारा पुत्र नहीं है इसीलिए यह प्रयत्न करना है फिर तुम्हें पुत्र वापस कर दूंगी परंतु प्रभु आज तो वह बड़ी विषम स्थिति सामने आ गई है इस समय क्या करना उचित होगा सूर्य आप संतान को अदल बदल करने में कैसे सफलता प्राप्त कर सकेंगे स्वामी अभी आप मेरे निकट न आइए, क्योंकि दुस्तल लज्जा मुझे संकोच में डाल रही है मुख मोड़े ही बात कर ले इसके अतिरिक्त मैं क्या कर सकती हूँ देवतुल्य वसदेव जी से जो कहने के बाद ठीक आधी रात के समय देवकी से एक परम अद्भुत बालक प्रकट हुआ उस सुंदर पुत्र को देखकर देवकी के आश्चर्य की सीमा नहीं रही हर्ष के कारण उसका सर्वांग पुलकित हो उठा फिर उस महाभाग ने अपने स्वामी से कहा कांत पुत्र का मुख देखिए प्रभु आपका यह पुत्र बड़ा ही दुर्लभ है क्योंकि आज ही मेरा काल रूपी भाई कंस इसे मार डालेगा देवकी के वचन का अनुमोदन करके वजदेव जी ने उस बालक को हाथ पर उठा लिया वे अद्भुत कर्मशाली उस पुत्र के मुख को निहारने लगे उस होनहार बालक का मुख देखने के पश्चात उनका मन चिंता के आगा समुद्र में गोते खाने लगा सोचा क्या करूं इस बच्चे के लिए मुझे किसी प्रकार दुख का सामना न करना पड़े वे जो व्याकुलता पूर्वक सोच रहे थे इतने में आकाशवाणी हुई वसदेव जी को संबोधित करके आकाशवाणी ने कहा वजदेव तुम इस बालक को लेकर अभी गोकुल पहुंचा आओ संपूर्ण रक्षकों को नींद से अचेत कर दिया गया है आठों दरवाजों के फाटक खुल गए हैं किसी में शाकल नहीं है तुम इस बालक को तुरंत नंद के भवन में छोड़कर वहाँ से योग माया को उठा ले आओ